सहनाब सहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त ओ शिष योग दर्शन की 48वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है सविचार और निर्विचार समापत्तियों के विषय में कल चर्चा हो रही थी और उसमें जो पतंजलि जी ने लक्षण दिया उस लक्षण में उन्होंने दूसरी समापत्ति से समानता दिखाते हुए कहा कि निर्वित समापत्ति के समान सविचार और निर्विचार समझने चाहिए और थोड़ा सा अंतर उसमें दिखाते हुए फिर सूक्ष्म विषया विशेषण को दिया तो इस तरह से निर्वितक समापत्ति में सूक्ष्म विषय नहीं रहेगा वो स्थूल विषय के अंतर्गत हो जाएगी और समानता क्या रहेगी कौन बताएंगे आप में से क्या रहेगी समानता निर्वितर्क समापत्ति की कौन सी समानता कौन सा समान धर्म इन सविचार और निर्विचार में आएगा नहीं तो ये उसमें कहा थे समानता लानी है मैं कि जो बात निर्वितरका में भी हो और सविचार निर्विचार में भी हो वो समानता कौन सी आएगी कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी विशेषता है का कि जो सविचारा और निर्विचारा समापत्ति में भी हो हुँ? वो अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीन से संकीर्ण जब समापत्ति होगी वो सवितरका होगी लेकिन जब शब्द और ज्ञान ये दोनों हट जाएंगे केवल अर्थमात्र का ही बोध रहेगा वह निर्वितर का रहेगी तो इसी प्रकार से यहां पर भी सविचार और निर्विचार में भी केवल अर्थ मात्र का ही बोध रहेगा शब्द और ज्ञान इसमें भी नहीं रहेंगे लेकिन वो अर्थ कौन सा रहेगा सूक्ष्म बस ये विशेषता हो गई ये तो सूत्रकार का कहना हुआ था और उसके बाद जोड़ दिया था हैं? ये चार में देश काल निमित और जो है ये बाद में ये तो व्यास जी कहेंगे अब व्यास जी तो अन्य बहुत सी बातें बताएंगे क्योंकि सूत्र में तो थोड़ा सा ही विषय आ पाया है केवल सूक्ष्म विषय दिखाया है और समानता पीछे से आ गई वो अर्थमात्र की आ गई थी तो व्यास जी ने फिर यहां पर ये दिखाया था कि पहले सविचार की व्याख्या की है इन्होंने उसके बाद फिर निर्विचार समापत्ति की व्याख्या की थी तो सविचार समापत्ति में जो अन्य विशेषताएं बताई इन्होंने सूक्ष्म के अतिरिक्त सूक्ष्म विषय तो रहेगा दोनों का ही रहेगा सविचार का भी और निर्विचार का भी लेकिन सविचार में जो अतिरिक्त और बात मिलेगी वो यह है कि देश काल और निमित्त किस स्थान पर देश का तात्पर्य कि जिस पदार्थ का योगी साक्षात्कार कर रहा है उसकी स्थिति देश और उसका समय काल और उसका निमित्त निमित्त में उसका उपादान कारण भी ले सकते तो ये जिसमें मिले रहेंगे युक्त हैं तीनों वह समापत्ति सविचारा समापत्ति होगी और भूत सूक्ष्म रहेंगे इसमें ये सूक्ष्म विषय को जो इसमें सूत्र में दिया है इसकी भी व्याख्या इसी पंक्ति में आई आगे कि तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राहम एवं उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूत सूक्ष्म होगा और एक अन्य विशेषता जो आई है वो है उदित धर्म की अर्थात जो धर्म वहां प्रकट है उदित है उस काल में जो दिखाई दे रहा है उससे पीछे उसकी स्थिति क्या थी आगे क्या परिणाम निकलेगा है विकृति होते होते क्या बदल जाएगा ये वो सब बातें नहीं केवल जो उस समय दिखाई दे रहा है बस उतने मात्र का ही बोध होगा न न ये उसमें नहीं है आप उसमें, नहीं, ये उसमें उसमें आप लेना चाहो तो उदित वैसे पहुंच सकता है उसमें क्योंकि जब ये पता है कि हम धीरे धीरे धीरे उत्कृष्टता की ओर जा रहे है और उत्कृष्टता में इन्होंने उदित धर्म को लिया है तो उत्कृष्टता में ठीक है उदित धर्म का पूरा पूरा स्वरूप लेकिन पीछे जो आएगा वो होगा तो उदित धर्म ही क्योंकि यदि वहां पर आपने ये ले लिया कि उदित भी है और अनागत तो और अव्यपदेश भी है शांत शांत और अव्यपदेश भी है तो ये तो उत्कृष्ट स्थिति में आएगा और मैं ये कह रहा था सविचार और निर्विचार जब हम अंतर करने लग जाएंगे हाँ तो निर्विचार वाले हाँ निर्विचार वाले में अंतर यह निर्विचार तो वाले में उत्कृष्टता और बढ़ जाएगी उसमें जो प्रत्यक्ष हो रहा है समापत्ति में उसमें और अधिक निखार आएगा तो वहां पर वह आगा पीछा जो भी उसका है वो पूरा ज्ञान हो जाएगा ज्ञान बढ़ेगा उसका और यहां केवल उदित का ही होगा तो ये हो गया सविचारा का फिर आगे कहा था कि या पुनः सर्वथा सर्वतान शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनवच्छिन्नषु शांत धर्म उदित धर्म और अव्यपदेश धर्म धर्म शब्द से कहा है ना यहां धर्म धर्मी ही वास्तव में धर्म है जिस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है वह धर्म है और जिससे बना वह धर्मी जैसे लौकिक उदाहरण में मिट्टी धर्मी हो गया और उसका चूर्ण पिंड घट और कपाल ये जो सारी अवस्थाएं हैं ये सब क्या है धर्म ये धर्म कह लेंगे और अगर हम इसमें से किसी एक को धर्मी कहते हैं जैसे घट को ले लिया घट को धर्मी कहा तो फिर इसके धर्मों में अन्य वस्तु देखेंगे लेकिन मिट्टी को धर्मी मानते हुए उसकी दृष्टि से यह धर्म है तो धर्मों में परिणाम दिखाई है योग दर्शन में आगे भी आना है धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम जो है नहीं अभी जो है नहीं। अनागत को बोलते हैं अव्यपदेश और शांत को बोलते हैं अतीत शांत को अतीत अतीत जिसको बोलेंगे वो शांत है और अनागत क्या है अव्यपदेश क्योंकि उसका कथन आप कर ही नहीं पाओगे अभी अप्यपदेश का अर्थ क्या हो गया जिसका व्यपदेश न हो पाए इसका कथन न हो पाए जिसके विषय में वर्णन न कर सके तो जब है ही नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे इसलिए अव्यपदेश है बचपन का वर्णन कर सकते हैं, हमारा ऐसा बचपन रहा है रहे ये तो आप स्मृति बोल रहे हो ना ये स्मृति है लेकिन यहाँ जो आ रहा है ये प्रत्यक्ष है ये ये यही विचित्रता है ये ये निर्विचार समापति में हम कहेंगे की ये तो हम व्यवहार में भी हम पीछे की बातें बोल देते हैं तो तो हम निरचार के निरुच्चार में पहुंच गए फिर तो लेकिन व्यवहार में जो हम पीछे की बातें बताते हैं ये स्मृति में है और ये समापत्ति स्मृति नहीं है ये तो प्रत्यक्ष है ये तो समझ में आता नहीं ऐसे एकदम जो है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पीछे के धर्म है उनका प्रत्यक्ष कैसे हो <laughs> जो धर्म आया नहीं है उसका भी प्रत्यक्ष अच्छा ईश्वर को प्रत्यक्ष है या नहीं ईश्वर को तो प्रत्यक्ष ही है ईश्वर को जैसे हमारा बचपन ईश्वर को प्रत्यक्ष है या नहीं प्रत्यक्ष उसको जान में, तो में आ सकता है ईश्वर <laughs> को क्यों संभावना अच्छा ये बताओ की शरीर में जो परिवर्तन होगा जो वृद्धावस्था आती है इसे कौन करता है ईश्वर करता है। और जो करता है उसे ही प्रत्यक्ष न होगा उसके ज्ञान में उसके ज्ञान में जो जो परिणाम होने हैं परिणामों का लाने वाला वही अनेकों बार ला चुका है जैसे कोई कारीगर मकान को बनाता है यहाँ एक जैसे मकान की बात कर रहा हूं मैं एक जैसे मकान को उसने सैकड़ों बार बना लिया है अब तक एक ही जैसा कमरा अब नया बनाने चला, अब नया बनाने, चारे चला। चारे अब नया बनाने चला तो नया बनाने चला बना है नहीं अभी अव्यपदेश है उसका स्वरूप आगे आएगा कमरे का तो उसे प्रत्यक्ष है कि नहीं उसे है जब भी तो बनाने के जा रहे तो बना कैसे पाएगा तो उसको यह कह सकते ऐसा हो सकता है सकता है क्यों क्यों? सकता है मैं तो ये होगा कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कई बातें लेकिन ईश्वर के नियम अटल हैं। जैसे हमारा शरीर है, अभी हम युवा युवावस्था में आ गए, आ गए तो वृद्धावस्था तो आएगी, आएगी ही इसका कोई गारंटी तो है नहीं वृद्धावस्था आएगी ही नहीं वृद्धावस्था आएगी ही इसकी गारंटी तो नहीं है लेकिन वृद्धावस्था आएगी तो कैसी होगी यदि ईश्वर परिवर्तन करेगा उसमें आगे चल करके तो ईश्वर को परिवर्तन कैसा करना है ये ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान ये ज्ञान उसका सदा रहता है क्योंकि ईश्वर पहली बात तो ये जैसे पीछे की बात है वो स्मृति ईश्वर की कभी नहीं हो सकती क्योंकि स्मृति क्या है वृत्ति है एक वृत्ति किसकी होती है चित्त की है ना और चित्त ईश्वर का माना नहीं गया वो ठीक है कि चित्त को हम अगर यौगिक अर्थ में वैसे ले लें तो ज्ञान के अर्थ में तो ले सकते हैं चित्त किससे बनता है उसको पीछे का सब कुछ उसको तो प्रत्यक्ष ही रहता है ना उसको क्या जरूरत है? नहीं कोई वहां भी शंका कर सकता है कि ईश्वर को सारा प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष ये क्या है वृत्ति वृत्ति किसकी होती है चित्त की तो योगी अर्थ में लेकर घट जाएगा क्योंकि चित्त शब्द बनता है चित्ती सं्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है ईश्वर को वही चित्त है वो ज्ञान ही है वो वो ज्ञान का ही नाम चित्त है सब कुछ क्या नाम है हाँ, हम लोगों का जो चित्त है ये चित्त प्रकृति से संबद्ध है अगर हम इसको यौगिक अर्थ में भी ले चित्त का अर्थ ज्ञान ही ले लें आप तो ज्ञान अर्थ लेने पर भी हमारा ज्ञान का जेय कौन है हमारे ज्ञान का जेय नहीं नहीं संसार प्रकृति वो, वो तब तक क्योंकि क्योंकि जब हम असंप्रज्ञात अवस्था में जाते हैं और उस अवस्था में जब ये कहा गया है कि चित्त से संबंध नहीं रहता असंप्रज्ञात अवस्था में वहां रहता है चित्त से संबंध नहीं रहता अब इसको आप घटाओ कि अगर हम चित्तकार्थ केवल ज्ञान ले लें ले, ऐसे ही प्रकृति का ज्ञान या चेतन का ज्ञान ये विशेषण हटा दें, केवल ज्ञान अर्थ चित्त का और असम प्रज्ञात में कह दिया हमने कि चित्त से संबंध नहीं रहता आ, तो हमें कहना पड़ेगा ज्ञान से संबंध नहीं रहता घट जाएगा ये संगत नहीं होगा अच्छा अब आप ज्ञान का अर्थ लो केवल प्रकृति से संबद्ध ज्ञान चित्त का अर्थ आ, है तो योग्य ही लेकिन थोड़ा सा रूढ़ भी कर दो उसको एक विशेष अर्थ में कि ज्ञान तो है लेकिन चित्त प्रकृति से संबद्ध ज्ञान है सारा प्राकृतिक पदार्थों से प्रकृति से सब उसी में आ गया सब प्रकृति कहते ही सब कुछ आ गया उसमें उसमें चेतन को परमात्मा को हटा दो अब ये असंप्रज्ञात में कहा गया कि वहां संबंध चित्त का नहीं रहता तो इसका अर्थ है प्रकृति वाला जो ज्ञान है वो, नहीं वो वहां पर नहीं रहेगा अब परमात्मा के साथ में हम चित्त बोलेंगे वहां प्रकृति कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है वो सारा ही सारा ज्ञान उसका वो सब चित्त ही है इसलिए उसको समष्टि चित्त हाँ, समी का तात्पर्य क्या होगा पूरा।, पूरा उसमें इकाई नहीं है अलग से आप कोई उसका कोई भाग नहीं है कोई अंश नहीं है संपूर्ण क्योंकि व्यष्टि हो जाता है एक अलग भाग उसका अलग भाग। और समष्टि हो गया संपूर्ण और हमारे सबके जो अलग अलग अलग अलग, अलग जीवात्माओं के जो ज्ञान है प्रकृति से संबद्ध है हाँ। जिनको हमने चित्त शब्द से कहा अभी उन सब का भी ज्ञान परमात्मा को परमात्मा है या नहीं है, है। परमात्मा को ज्ञान हम सब जीवात्माओं के ज्ञान का भी ज्ञान है कि नहीं है? है और सदा रहता है, है। यह भी नहीं कभी होता है कभी नहीं होता और प्रलय काल में भी रहता है प्रलय काल में भी दे किस दे किस दे ने कैसा कैसा क्या क्या किया हुआ है सारा ज्ञान उसके ज्ञान में नित्य रहता है सदा रहता है तो इस तरह से उसका अन्य प्रकार का ज्ञान को ये तो तो तो अव्यपदेशी शब्द ये हमारे व्यवहार में तो आ जाएगा लेकिन वहां हम जब बोलेंगे तो अव्यपदेश शब्द ही हट जाएगा वहां शांत शब्द ही हट जाएगा आ, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है बोलने की केवल वर्तमान इसीलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में से ईश्वर के साथ में वर्तमान शब्द ही घटता है ज्ञान तो तो की दृष्टि से उसका ज्ञान वर्तमान रहता है महदान लिखा हुआ है उसमें ईश्वर का यदि हम ज्ञान भूत शब्द का वहां प्रयोग करें तो इस का अर्थ होगा पहले जानता था अब नहीं जानता, अब नहीं जानता है आगे जाने का अभी नहीं जान रहा है तो ऐसा वहां नहीं घटता तो फिर निश्चित नहीं हो जाएगा उसका फिर हम ये क्यों हम क्यों कहेंगे सब बदल सकते हैं। अच्छा तो अनिश्चित क्या है मुझे बताओ पहले अनिश्चित ये है, मैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं आगे और ईश्वर को ज्ञान पहले से है उसका सुनो सुनो तो हाँ अगर उसको ज्ञान पहले से है तो हम वही करना चाहिए बिल्कुल यही तो कहना तुम्हारा हमारा वही होना चाहिए जी। अच्छा ईश्वर को ये ज्ञान है या नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसको उदाहरण मैंने पीछे भी दिया था आप लोगों के लिए मुझे याद किसी माँ ने रसोई में दस प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए बच्चा बाहर से आया कि मां मुझे भूख लगी है बच्चे से कहा कि मैं थोड़ा ये कार्य कर रही हूं तू जा रसोई में और भोजन ले ले अब दो प्रकार के प्रश्न क्या मां को ये पता है कि बच्चा क्या क्या खा सकता है नहीं पता, नहीं पता? क्या पता है क्या खाएगा रुचि पहले से जानती है है बच्चे की रुचि क्या है नहीं नहीं, नहीं। बनाया बनाया जो बनाया, बनाया है उसमें से खा सकता है ग्राण कुछ भी दस चीजें बनाई हैं दस में से वो कुछ भी खा सकता है और कितनी भी खा सकता है ये पता है माँ को अब दूसरा प्रश्न क्या माँ को पता है कि बच्चा पहले क्या खाएगा और बाद में क्या खाएगा क्रम बस यही बात यहां घटती है हम जितने प्रकार के भी कर्म कर सकते हैं ये अब से नहीं अनंत अनादि काल से करते चले आ रहे हैं और अनादि काल से परमात्मा उन कर्मों के फल को देता भी आ रहा है तो हम जितने प्रकार के भी कर्म कर सकते हैं वो सब उसको ज्ञान है अर्थात हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म अभूतपूर्व कर्म नहीं हो सकता अच्छा कल्पना करो अभूतपूर्व कर्म हो जाए तो क्या होगा ईश्वर के सामने संकट आ जाएगा वो देखेगा अपने संविधान में कि ये कर्म तो मैंने कभी पीछे किसी के द्वारा किया हुआ देखा ही नहीं और इसलिए इसका कभी फल भी नहीं दिया था अब उसको संविधान में संशोधन करके एक कर्म का एक कर्म को बढ़ाना पड़ेगा उसका फल भी बढ़ाना पड़ेगा और ऐसा असंभव है तो ईश्वर का ज्ञान जो नित्य है हम इसी दृष्टि से बोलते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं ये पता है किस क्रम से करेंगे ये नहीं पता लेकिन किस क्रम से करेंगे इसका पता न होने से उसके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती है अब माँ को कोई बाधा आ रही है क्या वो किसी क्रम से खाए लेकिन पता है खाना इसी में से है इसको जो मैंने बनाया है खाएगा इसी में से अब प्रश्न यहाँ एक और उत्पन्न है तो माँ ऐसी बनाएंगे जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक यही चीज बनाए अच्छी चीज है नहीं इसमें दूसरी बात है इसमें यह है कि परमात्मा हमारे कर्मों को बनाता नहीं है कर्म तो हम करते आ रहे हैं सदा से अनादिकाल से लेकिन जैसे हम कर्म करेंगे वो हम अनादिकाल से कर रहे हैं उनका फल का निर्धारण भी है क्योंकि कर्म करने में जीवात्मा को ईश्वर ने स्वतंत्र किया हुआ है तो स्वतंत्र किया हुआ है यहां ईश्वर की इच्छा नहीं चलेगी लेकिन उस स्वतंत्रता को प्राप्त करके जीवात्मा क्या क्या कर सकता है वो सब पता है उसको अच्छा ये बताओ जो शैतान बच्चा है उसकी शैतानी का मां को पता है कि नहीं है अच्छा लेकिन क्या माँ चाहती है कि शैतानी करे ये नहीं चाहती नहीं चाहती फिर तो ये बच्चा करता है यानी कि माँ को वो भी पता है जो माँ नहीं चाहती है वो बच्चा करता है हाँ। ऐसे ही परमात्मा को वो भी पता है कि जो परमात्मा नहीं चाहता और हम करते हैं तो क्या तो उसी में सारा आ गया जहरीले जहरी पदार्थ वो किसी और काम के लिए बनाए। आपको खाने के लिए लिए आपको खाने नहीं जहर जहर से बनती भी बनती औषधिया संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी प्रयोजन के लिए है अब चाकू आप लाएंगे सब्जी काटने के लिए दुकानदार इसका जिम्मेदार थोड़े कि आप उससे किसी का पेट काट दो किसने बनाया ही क्यों तो गंदा ये है निर्माण करने वाले ने ये चाकू बनाया ही क्यों क्योंकि तो प्रकृति के पदार्थ जो ईश्वर बना रहा है वो भिन्न भिन्न प्रयोजन है और इसीलिए फिर वेदों में निर्देश दिए गए की सारा ज्ञान कांड जो ऋग्वेद में है की किस वस्तु का कैसे प्रयोग करना है इसी के लिए तो है ये उपयोग सदुपयोग तो इसलिए यहां पर ईश्वर का ज्ञान जो होता है वह एक साथ सारा प्रत्यक्ष उसका सदा रहता है तो यही अवस्था यहां अब साधक की हो रही है धीरे धीरे लेकिन साधक की फिर भी सीमित है क्योंकि यहां जो अर्थ अर्थमात्र निर्भाष यह ध्यान रखना है यहां पर कि जो अर्थ उसने अपना आलंबन का बनाया है तो उस अर्थ के विषय में निर्विचार समापत्ति में शांत उदित और अव्यपदेश तीनों का एक साथ ज्ञान होगा इन पंक्तियों से यही अर्थ निकल रहा है तो या पुनः और सर्वथा सर्वतः और जोड़ दिया है साथ में सभी प्रकार से सर्वथा और सर्वतः सब ओर से जितनी भी जानकारी उसकी आवश्यक है होना अर्थात जितना स्वरूप है उस अर्थ का उससे संबद्ध पूर्ण ज्ञान तो सर्वथा सर्वतः शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनवच्छिन्नेशु सर्वधर्मानुपातिषु ये अनवच्छिन्नेशु ये पूरा जो शब्द है विशेषण बनेगा सूक्ष्म भूतों का जी। उसका अध्याय कर लेंगे क्योंकि प्रकरण उसी का चल रहा है तो उन सूक्ष्म भूतों में जो शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनवच्छिन्न हैं उनमें अलग -अलग, अलग अलग प्रकार से हैं एक साथ नहीं अन्वच्छिन्न का अर्थ है भिन्न भिन्न पृथक पृथक क्योंकि एक अवस्था में एक ही धर्म होना है और सर्वधर्मानुपातिशु और वह सूक्ष्म भूत उन सभी धर्मों में चाहे वो शांत धर्म हो या उदित हो या व्यपदेश हो सभी में रहने वाले हैं ये और सर्वधर्मात्म केशु लेकिन अब जो इसकी समापत्ति होगी ये सर्वधर्मो में होगी तो सर्वधर्मात्मकेशु इससे यह अर्थ निकलता है कि शांत उदित और अव्यपदेश इन तीनों में उसकी समापत्ति एक साथ लगती है एक साथ ज्ञान होता है सा निर्विचारा उसको निर्विचार कहा गया है एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम् इस प्रकार के स्वरूप वाला वह भूत सूक्ष्म और एक नई स्वरूपेण आलंबनी भूतम एवं इसी स्वरूप से जैसा उसका स्वरूप है इसी स्वरूप से आलंबनी भूत आलंबन का विषय होता हुआ होता हुआ ही समाधि प्रज्ञा स्वरूप उपरंजयती समाधि प्रज्ञा अर्थात समापत्ति उसका जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को ये उपरक्त कर देता है उपरंजित कर देता है अर्थात पूर्ण रूप से उस समाधि प्रज्ञा में ये समापन हो जाता है उसमें समा जाता है और प्रज्ञाच और वो जो समाधि प्रज्ञा है ये स्वरूप शून्य इवा ये स्वरूप से शून्य जैसी हो जाती है आप स्वरूप से शून्य जैसी को समझने के लिए हम फिर स्फटिक मणि को देख लें लेटिक मणि के समीप में अन्य पदार्थ का उपराग पढ़ने पर भी अगर हम क्योंकि जानते हैं पहले से हमें पता है कि जिस रंग में रंगी हुई ये दिखाई दे रही है मणि यह रंग इसका अपना नहीं है हमें जानकारी है लेकिन कोई बच्चा है छोटा अबोध है वो नहीं जानता अभी नहीं समझ पाया है कि स्फटिक मणि अलग प्रकार की भी होती है ये तो वह उसको वैसा ही मानेगा कि ये इसी रंग की है ऐसे ही यहां पर है कि समाधि प्रज्ञा उसका अपना स्वरूप क्या है तो पीछे आ चुका है प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम प्रकाशशील ही उसका अपना स्वरूप है लेकिन जो उपाश्रय भेद उपाश्रय जो पास में है जिसका आलंबन किया गया है उसके कारण से ये रंगी हुई है तो रंगी हुई होने के कारण से कैसा लग रहा है कि स्वरूप से मानो शून्य हो गई हो इसका स्वरूप छिप गया हो है ही नहीं ऐसा लगता है जैसे दूरदर्शन की स्क्रीन जब उसमें दृश्य आ रहे हों, तो दूरदर्शन की स्क्रीन का अपना स्वरूप अब छिपा हुआ है वो कब पता लगता है जब ऑफ कर दो बंद कर दो उसके लिए तो सारा काला काला दिखाई देगा कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही यहां पर है तो स्वरूप शून्य जैसी होने पर भी अर्थ मात्रा यदा भवती वो उसी अर्थ से युक्त उसी अर्थ के स्वरूप वाली जब हो जाती है तदा निर्विचारा इत्य अब आगे कहा कि तत्र ये जो सूत्र में शब्द आया हुआ है सूक्ष्म विषया अब इसकी व्याख्या करते हैं क्योंकि ये व्याख्या दोनों में घटेगी तो पहले सवितरका और निर्वित के भेद दिखाने के बाद अब इसे दोनों में घटाना है ना सूक्ष्म विषय को तो इसलिए अंत में लिया उसको कि तत्र महद वस्तु विषया सवितर निर्वितरका पहले उसको दिखाया पीछे वाले को और स्पष्ट करने के लिए कि सवितरका निर्वितर जो पीछे आ चुके वो कैसे है महद वस्तु विषया उनका विषय महद होगा स्थूल होगा स्थूल अर्थ लेंगे इसका और सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च ये दोनों सूक्ष्म वस्तु विषय वाली हैं एवं इस प्रकार से उभयो हो इन दोनों में से ए तया एव और वो कौन सी है निर्वितर्कया तो ए तया निर्वित एवं इस निर्वितर्क के द्वारा ही क्या व्याख्यान किया यहां पर कि विकल्प हानिर्व्याख्या जो विकल्प की हानि है उस विषय को यहां लाना है उस विषय को लाने के लिए शब्द कौन सा चुना गया निर्वितर एतया कह करके तो एतया से ये क्या कहना चाह रहे हैं वो भी स्पष्ट कर दिया समानता जो दिखा रहे हैं इन दोनों में निर्वितरका के साथ में उसको स्पष्ट किया कि वो समानता है विकल्प हानि वाली समझ में आ गया विकल्प क्या है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही आया था ना शब्द पीछे शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों को विकल्प शब्द से कहा गया है इनके विकल्प और उस विकल्प की हो गई यहां हानि और हानि हो गई तो क्या रह गया आप केवल है केवल अर्थ मात्र रह गया तो इनमें विकल्प हानि को लाना था अब इससे ये स्पष्ट हुआ कि निर्वित के साथ में जो समानता दिखा रहे हैं वो केवल एक बात को कहने के लिए और वह बात है केवल अर्थमात्र रखना यहां विषय को तो इस प्रकार से यह सभीचारा और निर्विचारा की व्याख्या हुई अब इसमें कोई और पूछने का विषय है तो बताइए नहीं तो आगे बढ़ते हैं सत्यपति जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ है पूछने का तो आगे जो है अब यहां जो शब्द आया सूक्ष्म विषय तो सूक्ष्म विषय हम कहा से प्रारंभ करें कहा तक माने स्थूल तो समझ में आता है ठीक है स्थूल भूत में वहां शब्द स्थूल का प्रयोग होता भी है लेकिन सूक्ष्म का भी तो प्रयोग होता है कहाँ होता है सूक्ष्म भूतों में स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत ये शब्द तो प्रसिद्ध हैं दोनों उसी को तन्मात्र कह देते हैं तो यदि सूक्ष्म भूत सूक्ष्म शब्द को हम सूक्ष्म भूत में ही ले लें जैसा कि प्रचलन में प्रसिद्ध है तो फिर इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है कहने की अब क्योंकि केवल सूक्ष्म भूत ही नहीं लेना है कुछ और भी बढ़ाना है तो इसलिए फिर सूत्र की आवश्यकता हुई कि मात्र केवल तन्मात्र ही अर्थ न रह जाए सूक्ष्म भूत ही अर्थ न रह जाए वहीं तक सूक्ष्म अर्थ को न लिया जाए उसको और पीछे को ले जाना है तो इसलिए आगे अब सूत्र आ रहा है सूत्र बोलेंगे सूक्ष्म विषयत्वम विषयत्व चलिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्व सूक्ष्म विषय होना इसकी समाप्ति कहां जाकर के होगी तो उत्तर दिया अलिंग अलिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वम अलिंग पर्यवसान वाला सूक्ष्म विषय होता है अलिंग पर्यवसान क्या अर्थ होगा इसका जिसकी पर्यवसान समाप्ति अलिंग पर जाकर के हो हम्म, तो विग्रह कैसे करेंगे इसका अलिंग पर्यवसान पहले हिंदी में अर्थ कर लो यस्य। यस। हाँ अलिंगे यस्य। पर्यवसानम यवसान पर्यवसान परी क्यों लगा दिया पूर्ण समाप्ति अलिंग में जाकर के पूर्ण समाप्ति हो जाए जिसकी तो वहां ये सूक्ष्म शब्द हमारा पूरा चरितार्थ हो जाएगा अलिंग, अलिंग, दोंगे, दोंगे। अलिंग कहते हैं प्रकृति को मूल प्रकृति मूल प्रकृति वहां जाकर के सूक्ष्म शब्द चरितार्थ हो गया अर्थात अब सूक्ष्म का व्यवहार हमें और कहीं नहीं करना इस प्रकरण में आप के परमात्मा जीवात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है वहां भी तो सूक्ष्म का व्यवहार होता है तो ये प्रश्न तो ये स्वयं उठाएंगे विषय उठाएंगे कि आप सूक्ष्म को आपने यहां क्यों समाप्त कर दिया और आगे और पीछे हटो अभी तो और पदार्थ रह गए ना सूक्ष्म जीव भी रह गया ईश्वर भी रह गया ये सूक्ष्म रह कि नहीं रह गये? तो ये शंका ये स्वयं उठाएंगे अब यहां जो पीछे संप्रज्ञान समाधि का जो सूत्र आया था वितर्क विचार आनंद अस्मिता वाला तो वहां पर चार जो समाधियां कही हैं, और यहां भी कितनी आ गई अब तक दो आ गई चार चार आ गई सवित निर्वितर्क सविचारा निर्विचारा सविचार निर्विचारिर्क और विचार, विचार, विचार, विचार दो ही तो गुरु जी उसको तो हाँ तो अवान्तर भेद को गिना करके पूछ रहा हूँ मैं कितनी हो गई सब चार दो होंगी तो दोनों भेद है नहीं तो हाँ तो अवान्तर भेद को मिला करके बोल रहा हूँ न मैं अवान्तर भेद को मिला करके प्रमाण कितने होते हैं चार ये अवान्तर भेद है मुख्य भेद है मुख्य तो प्रमाण है अकेला वो प्रमाण प्रमे में आ गया सूत्र में और ये चार क्या है अवान्तर भेद तो भेद में आप संख्या का प्रयोग कर रहे हैं तो हम भी यहाँ संख्या का प्रयोग कर रहे हैं चार समापत्तियां हो गई तो कुछ टीका कार मतलब बता रहा हूं मैं क्या करते हैं वो कि यहाँ चार संख्या देखी उधर पीछे की चार संख्या है तो एक एक को एक एक में घटाते हैं वो जैसे वितर्क ये हो गया सवितर्क निर्वित क्या हो गया विचार और सविचार ये क्या हो गया आनंद और निर्विचार ये क्या हो गया अस्मिता कर मुझे मैं कर नहीं की गई है आनंद और अस्मिता को यहाँ नहीं लिया है इस प्रकरण में ये पाद समाप्त हो जाएगा आपका यूं ही लेकिन आनंद अस्मिता की चर्चा यहाँ नहीं की गई है तो वो संगति लगाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता व्याख्या तो पूरे की करेंगे ये तो इसका अर्थ है कि ये चार उन एक में हम घटाए इस तरह से भी लेकिन वो संगति लग नहीं पाती इस प्रकार से चलो उस पर चर्चा बाद में करेंगे अभी पहले इनको देखते हैं तो यहां जो कह रहे हैं ये कि ये जो सूक्ष्म विषय हमारा सविचार और निर्विचार कर रहेगा तो ये सूक्ष्म विषय कहाँ जा करके समाप्त होता है तो समाप्ति का तो बता दिया प्रारंभ कहा से होता है वितर्क में तो स्थूलभूत है सूक्ष्म का विषय कहां से प्रारंभ होता तो है तो तन्मात्र से ही होगा समाप्ति अलिंग पे जाके होगी अब एक एक करके दिखाते हैं कि कैसे तो भाषा देखिए कि पार्थिवस्य अणु हो पार्थिव जो अणु है अब यहां पार्थिव अणु लिया है ने? इसको परमाणु भी कहते हैं न्याय वैशेषिक में परमाणु शब्द से भी प्रयोग में आता है और वहां परमाणु का अर्थ न्याय वैशिष्ट में बोलेंगे हम तो यही लेंगे वहां जो सत्तुर है उसको नहीं लेते क्योंकि वो उनका चिंतन का विषय नहीं है वो वो उन शास्त्रों का विषय ही नहीं है तो वहां परमाणु का अर्थ सबसे छोटा कण लेकिन किसका भूतों का पंचभूतों का सबसे छोटा कण वो तन्मात्र नहीं है तन्मात्र मत पहुंच जाना है भूत भूत भूत से से से ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर की बातें करते हैं हैं नहीं भूतों में ही रहते हैं वो इस थुल से कहां जाएंगे हाँ व्यावहारिक शास्त्र तभी तो बोलते हैं उनके लिए हमारे जीवन में व्यवहार में क्या आ रहा है हम व्यवहार किन पदार्थों से किन वस्तुओं से करते हैं उनकी चर्चा वहां है और उस व्यवहार में हमारा ज्ञान कैसा कैसा होता है हम क्या क्या समझते हैं उसकी चर्चा है लेकिन सांख्य और योग ये मूल तक तत्व तक पहुंचते हैं अंत तक ये वहां तक पहुंचाते हैं तो यहां पार्थिव से अनु इसलिए इन्होंने अणु शब्द का प्रयोग किया उसको पृथ्वी का पृथ्वी नहीं नहीं, नहीं। पृथ्वी का अणु के वाले पृथ्वी केवल तो पृथ्वी का अणु सूक्ष्म देखना है इसका क्या है तो पृथ्वी कणों को क्या मानना है ये स्थूल, स्थूल। पृथ्वी कणों क्या है स्थूल, स्थूल, स्थूल, तो स्थूल तो तनमात्राओं से अलग नहीं से बना है से बन करके वो स्थूल में तन्मात्र उसमें अनवित है वायी कारण है तन्मात्र उसका वो है हाँ वो स्थूल हो गया तो पार्थिवस्य पार्थिव गंध तन विषयः पार्थिव अणु का जो गंध, जो गंध तन्मात्र है ये हो गया सूक्ष्म विषय ऐसे ही आगे देखेंगे अब आप्यस्य रस तन मात्र जल का जो जल महाभूत है उसका अब ये सूक्ष्म शब्द सूक्ष्म विषय ये सर्वत्र लगाते जाएंगे और अणोह शब्द सब जगह अनुवृत्ति ले लेंगे उसकी तो आप्य अणोह यानी कि दो शब्द हम लाते जाएंगे पीछे से अणोह और सूक्ष्म विषय ये पीछे से लाते जाएंगे तो आप्य से अणोह रस तन्मात्रम मात्र सूक्ष्म विषय इसका रस तन्मात्र हो गया ऐसे ही तेजस्य अणोह रूप तन मात्रम सूक्ष्म विषयः ये अग्नि का हो गया तेजस या तेजस स्वार्थ में ही अण कर लेते हैं तो तेजस से तेजस बन जाएगा और वायु से बन गया वायवीय विशेषण तो वायवीयस्य से अणोह स्पर्श तन मात्रम सूक्ष्म विषयः ये वायु का वायु के अणु का हो गया ऐसे ही आकाशस्य अणोह शब्द त्रम सूक्ष्म विषय इति अब यहां पर हम प्राय या सामान्य रूप में ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तो है परमाणु स्वरूप अर्थात ये परमाणुओं से बने हुए पदार्थ हैं इनमें सत्तुरस्तम चले आ रहे हैं वो अन्वित हैं और आकाश को क्या समझते हैं आकाश को किस रूप में लेते हैं खाली स्थान हम्म? लेते हैं नहीं, नहीं खाली स्थान. आकाश का अर्थ तो खाली स्थान और खाली स्थान का अर्थ तो क्या हुआ जहां कुछ भी ना हो हम्म, जहां कुछ भी ना हो तो ये अणु कैसे होंगे फिर शत्र कैसे होंगे फिर ये भी नहीं हो सकते क्योंकि जहां ये होंगे वहां आकाश नहीं है फिर वहां खाली स्थान नहीं है वो लग बात है कि हमें दिखते नहीं सत्वर सूक्ष्म रूपे होते हैं, नहीं दिखते वायु भी नहीं दिखती लेकिन ज्ञान से तो हम विचार करें कि आकाश का अर्थ हम केवल यदि खाली स्थान लें तो उस अवस्था में जहा ये सत्वर हैं है वहां आकाश होगा फिर एक एक आकाश <coughs> जहाँ ये, ये रहते तो, तो आप दो आकाशों में जा रहे हैं अब हाँ। मैं वही दिखाना चाह रहा हूं आपको दूसरा आकाश अब सोचना पड़ेगा और ये प्रमाण वहाग्वेद में जो सूक्त आता है नास प्रथम मंत्र में ही सदासी नो सदा नासीद रजोनु नो व्योमापरोम आवरीव कुह कस्य शर्मन अम्भ किसी गहनम गभीरम पूरा याद है बोलो आगे हम्म अच्छा एक ही मंत्र याद है इसमें सात मंत्र आते हैं न मृत्युरासिद न रात्र आसी प्रकृत आनी दवाक धान्यं न काम सदग्रे समाधि प्रथम यद आसीत सतो बंधुम सत्य निरविंदन ऋति प्रतीक्षा कवयो मनीषा इस तरह से सात मंत्र आते हैं इसमें तो यहाँ जो प्रथम मंत्र में दिया है प्रथम पंक्ति में कि नासदासी नो सदास दानी नासयत व्योम शब्द आया और परोयत भी आ गया पर व्योम इसका अर्थ कोई अपर व्योम भी है यहां पर व्योम कहा और पर व्योम क्या है ये शून्य आकाश जिसको आप दूसरा कह रहे थे अभी शून्य आकाश जिसको हम खाली स्थान बोलते हैं और मंत्र क्या कह रहा है कि ये पर व्योम प्रलय काल में नहीं था क्यों नहीं था अर्थात खाली आकाश शून्य आकाश प्रलय काल में नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि प्रलय काल में ईश्वर ने सत्वर स्तंभ को अलग अलग कर दिया कमरे में कोई वस्तु इकट्ठी रखी हुई है मान लो गेहूं का ढेर लगा हुआ है और अब कहा जाए कि और कमरे में स्थान भी खाली है अब कहा जाए कि इन गेहूं के दानों को एक एक करके लगाओ क्रम से सारे में बिछाओ तो जितने स्थान पर ढेरी लगी है उतने स्थान पे आ जाएंगे वो अब नहीं, <laughs> उनको अधिक स्थान चाहिए यद्य कह सकते हो कि ऊंचाई तो कम हो गई वो स्थान तो खाली हुआ वो नीचे में आ गया उतना तो घिर गया तो पूरा पूरा तो नहीं घटेगा ये अब यहां क्या है यहां जब सत्व स्तंभ इकट्ठे आते हैं और ये सारे पदार्थ बनते हैं सृष्टि काल में तो घनत्व होने के कारण से ये अधिक निकट आ गए तो खाली स्थान अलग अलग हो गए लेकिन प्रलय काल में अब घनत्व है नहीं उनमें तो पूरे में बिखर जाएंगे ये ईश्वर अलग अलग इनको कर दिया एक कण को लेकिन जहाँ ये कण रहेंगे वो तो तो तो तो खाली रहेगा तो रहेगा रहे तो रहेंगे कैसे? जहां ये कण रहेंगे आ, तो वहां रहेंगे खाली स्थान रहेगा अगर आपने कमरे में पूरा सामान भर दिया है और आप आए तो आपसे कहा जाए बैठो इसमें आप क्या कहोगे कि इसमें खाली जगह तो है ही नहीं कहा बैठें? तो आप बोलो अब यहाँ भी, यहां भी कि खाली जगह तो है तभी तो ईटे ये ईटे भरी है इसमें तभी तो ये सामान भरा हुआ है खाली जगह है तो ठीक है खाली जगह होने के कारण से उसमें भर पाया लेकिन तो अब तो नहीं है खाली तो, तो प्रलय काल में अब नहीं है खाली स्थान पूरे में वो सारे कण फैले हुए हैं सत्व रस्तम अलग अलग अलग, -अलग, -अलग। वो फैले हुए जिसमें है उनको भी देखा मानना पड़ेगा तो कैसे रहे फैले लेकिन अब खाली स्थान तो नहीं रहा घिर गया ना वो अब जो भी स्थान आप पड़ेगा तो वही यहाँ कह रहे हैं कि प्रलय काल अर्थात सृष्टि काल में जैसे खाली स्थान होता है हाँ। वैसा प्रलय काल में नहीं है, है। समझ लो हाँ। वैसा प्रलय काल में नहीं है मतलब अपराश एक ये एक ये जो है पंच भूत वाला ये अपराकाश कहलाएगा वो पराकाश है शून्य वाला तो प्रलय नहीं सृष्टि सृष्टि अवस्था में कौन सा भर जाता है भर जाता नहीं बन जाता है बोलो यहाँ बन ये बनता तो है और वो नित्य है वो नहीं बनेगा वो, वो नहीं बनेगा वो नित्य है वो बनता नहीं है वो प्रकट होता है तो प्रकट होता है एक प्रकट होना और एक बनना बनने में जो है उपादान कारण चाहिए प्रकट होने में उपादान कारण नहीं चाहिए तो शून्य आकाश का उपादान कारण नहीं होता और ये भूत वाला जो आकाश है इसका उपादान कारण होगा समझ में, में वायु की आ रही है वायु भूत, हाँ वाय। तो भूत है तो वायु भूत है तो वायु किसे कहते हैं तो है। तो नहीं पता चलता है लेकिन स्पर्श में क्या चीज छुई छुआ क्या स्पर्श किसका हुआ द्रव्य है वो द्रव्य है तो द्रव्य क्या है ये वही कण कण कण माने जाएंगे नहीं कण ही तो छू रहे हैं तो ऐसे ही कण आकाश भी है अब आकाश का हम स्पर्श तो कर नहीं सकते स्पर्श गुण उसमें है ही नहीं उसमें केवल शब्द गुण है तो शब्द गुण से ही पता लगता है कि ये आकाश है और वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग भी किए हैं जैसे बहुत ऊंचाई पर जा करके क्योंकि यहाँ यदि हम इस पृथ्वी के वायुमंडल में है यहाँ पर तो यहाँ खाली आकाश नहीं है खाली स्थान नहीं है शून्य आकाश नहीं है यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि देखो हमने हाथ हिलाया देखो खाली जगह है तो ये लेकिन ये खाली स्थान नहीं है वायु भरी हुई है यहाँ यहाँ के जो कण है आकाश है के ग उनका स्वभाव इस तरह का है वो कम होता है वो बात लग रही लेकिन हम श्वास ले रहे हैं बता तो है वायु है तो कहने का तात्पर्य मेरा कि यहाँ खाली स्थान नहीं है ठीक है थीके? लेकिन वायु का भी घनत्व हम ऊपर को जाएंगे तो और कम और कम और कम और कम दो सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के वायु बहुत कम हो जाएगी पर उस समय जो अवस्था है प्रलय काल से काल की सुनते हैं और नहीं वो बाद में करना प्रश्न पहले इसको समझ लो अभी की ऐसा स्थान फिर ऊपर आता है एक कि जहां हम कहते हैं उसको निवात प्रदेश बिना वायु का प्रदेश अब वहां यदि शब्द बोला जाए, तो पहले बा, पहली बात तो व्यक्ति बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने के लिए श्वास वायु चाहिए वहां नहीं बोल सकता तो क्या करते हैं वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाते हैं ये सब हो रहा है नहीं अच्छा फिर मंत्र देखो मंत्र प्रमाण जो आ रहा है तो कैसे बोल देंगे ये कोई बात है कि बोल देंगे सुनाई नहीं देगा वो तो ये है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति बोलेगा वो तो बोल देगा लेकिन बोलते ही उसने कण तो लाया वो कण तो लाया जगह तो भरी तो लेकिन अब दूसरा जो है जिसके जिसके मुख में सिलेंडर नहीं लगा है नाक में है? वो सुन नहीं सकता वो नहीं सुन सकता वो जहां तक कण ऑक्सीजन के रहेंगे वहीं तक जो है सुनाई देगा तो मंत्र प्रमाण क्या है इसमें मंत्र वाता ही है कि एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश पुरुष पादो से विश्वा अब विश्वाभूतानि को समझ लो विश्वाभूतानि अस्य पादः विश्वा क्या है ये तो विश्वाणी होना चाहिए ना विश्वा क्यों है विश्वाणी देव सवितर बोलते हैं ना विश्वाणी थोड़ा सा व्याकरण आ गया अभी में बताओ कैसे हुआ ये हा तो विश्वाभूतानी सारे जितने भी भूत हैं अब सारे भूतों में आकाश भी आ गया आकाश भूत है इन सारों को देखें यदि हम कि जितना स्थान घिर रहे हैं ये परमात्मा में अब परमात्मा में स्थान कितना घिर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है परमात्मा तो सर्वव्यापक है सर्वत्र है वो नहीं पैर नहीं चौथाई हिस्सा हाँ, तो पाद अस्य विश्वाभूतानी <coughs> इन सारे सत्वर को हम देखें तो ये सब मिलाकर के परमात्मा में केवल एक चौथाई भाग ही घेर पा रहे हैं और तीन चौथाई भाग उसका ऐसा है जहा ये कण नहीं है तो ये कण नहीं है आकाश भी नहीं रहा वहां जिसको हम भूत आकाश बोलते हैं भूत आकाश यह भी वहां नहीं है और वो शून्य आकाश वहां कह सकते हैं उसको, क्योंकि शून्य आकाश कोई अलग से ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिससे हम कहें कि ये कोई स्थान घिर रहा है परमात्मा में तो नाम ही शून्य है उसका तो इस तरह से आकाश दो प्रकार का एक शून्य आकाश एक भूत आकाशीय दृष्टिकोण से हम देखें तब तो हमको लग रहा है कि स्थान तो की की तो कैसे हो गए प्रलय अवस्था में।, में दूर दूर है सृष्टि अवस्था में पास पास में भले ही हो लेकिन परमाणु जगह घेरने की जगह ही घरेंगे न पास पास में होंगे तो जो दूर दूर जब होंगे प्रलय काल में उस काल में ये तो कह सकते हो कि जब दूर दूर हुए तो बीच बीच में जगह तो खाली होगी एक अणु और फिर दूसरा अणु फिर तीसरा अणु तो कुछ अंतर बीच बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं लेकिन वो व्यावहारिक रूप में आकाश है ऐसा कहने में नहीं आता क्योंकि अगर हम ये देखे कि जो इनका घन इनका क्या बोलेंगे इसको जो इनका मास है इनका जो स्वरूप है णुओं का परमाणुओं का सत्व का तो इनका जितना भी स्थान घेरेंगे ये ये हमेशा उतना ही तो घेरेंगे भाई जो वस्तु जिस रूप में है हमेशा वैसी ही रहेगी तो जितना स्थान घेरेंगे उतना ही घेरेंगे सदा तो प्रश्न ये बनेगा कि प्रलय काल में उन्होंने सारा स्थान कैसे घेर लिया सृष्टि काल में स्थान बच कैसे गया क्योंकि चीज तो वही है ना तो एक कण बड़ा है ना एक कण घटा है प्रश्न बनेगा सब जगह घेरते हो प्रलय काल में ऐसा भी आवश्यक नहीं ना मतलब जैसे अभी आपने बताया ईश्वर के एक पाद में तो एक पाद की जगह घेरते होंगे प्रलय में नहीं वो तो उस दृष्टि से है कि जितना स्थानीय घेर सकते हैं लेकिन व्यवहार की बात चल रही है यहाँ नासदीय सुक्ति कह रहा है कि वहाँ ऐसा व्यवहार नहीं था कुछ भी वहाँ इस प्रकार का व्यवहार नहीं था ये तात्पर्य ये कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते है जैसे बहुत सारी ट्यूबलाइट इकट्ठी रखती है हम्म अब लेकिन उन्हें अलग प्रकाश हो गया कुछ नहीं प्रकाश तो नहीं प्रकाश एक गलत चीज हो गयी तो पड़ेगी वो, वो तो हाँ परिमित है बिल्कुल उनका आकार निश्चित है जितना भी है उतना और उतना ही स्थान घेरेंगे लेकिन प्रश्न जो बना था वो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि सृष्टि काल में ये पास पास में क्यों आ जाते हैं जबकि प्रलय काल में सारे भरे हुए थे अब घनत्व तो बढ़ने की बात हम करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम देखते हैं संसार में कुछ पदार्थ ऐसे जैसे लकड़ी को ले लो लोहे को ले लो दोनों में अंतर है कि नहीं घनत्व में कि लकड़ी में हम कील ठोंक देंगे लोहे में नहीं ठोंक पाएंगे इस प्रकार से तो यहां लकड़ी के अणु जो है उनका संगठन उनका जो व्यूहन तो वो बीच में अंतराल आकाश बीच, बीच में अधिक है लोहे के अणुओं में कम है और पहुंच गए हम ठोस वस्तु क्या हो सकती है हीरा ले सकते हैं उसमें और कम है तो वैज्ञानिकों ने यहां तक परीक्षण किया है कि हम ये जो सारी पृथ्वी है अपनी कहने की पृथ्वी ठोस है खोदो ठोस ही निकलेगी ना सारी लेकिन ठोस नहीं है ये अगर इसको ठोस बनाया जाए और बनाया जाए का अर्थ है कल्पना करोगी आकाश बिल्कुल निकाल दिया जाए बिल्कुल निकाल दिया जाए लेत्र भी आकाश ना रहे तो ये जो पृथ्वी आपको दिख रही है जिसका व्यास है साढ़े बारह हजार किलोमीटर का और चालीस हजार किलोमीटर परिधि इसकी ये सारी केवल एक फुटबॉल के बराबर हो जाएगी अगर सारा आकाश इसका निकाल दिया जाए तो केवल एक फुटबॉल है ये इतना है अब फुटबॉल है और ये इतने आकार में दिख रही है तो बीच बीच में आकाश आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि अणुओं का स्वरूप तो वही रहेगा बुद्ध तो बदलने वाला है नहीं इस तरह से है कि प्रलय काल में यह ऐसे फैल जाते हैं कि आकाश व्यवहार में हैं? जैसे अब धुआं निकलता है धुआं कितना स्थान में लगता है धुआं किससे निकला बताओ क्या है ये धुआं जो आर्द्र कण जो जल के जलीय कण हैं या अन्य कुछ तत्व और भी जाते हैं साथ में लेकिन वो तो उस हवन कुंड में या चूल्हे में वो थोड़े ही स्थान में तो है उस काल में लेकिन जब वो सूक्ष्म हुए अलग अलग होने लगे अब देखा कि इतना लंबा स्थान आकाश में घेर लिया और धुआं एक लंबी रेखा उसकी जा रही है जबकि चूल्हे में जगह थोड़ी ही थी तो ये क्या हो गया तो हमें लगता है ना व्यवहार में कि यहां भर गया भरा नहीं है वास्तव में वो जगह उतनी ही घेर रहे हैं लेकिन बीच बीच में आकाश जो है खाली स्थान अधिक हो चुका है तो इस तरह से ही तो यहां जो बात चल रही है ये भूत वाली है और ये इनके वाक्य से इनकी पंक्ति से सिद्ध हो रहा है कि यहां पर यह आकाश को जो भूतात्मक आकाश है उसको ले रहे हैं और उसका अणु होता है अब जैसे हम कहते हैं आकाश नित्य है तो नित्य आकाश जो बोलते हैं ये नित्यता भी कहां घटाएंगे हम क्योंकि भूत नित्य होते नहीं तो इनकी उत्पत्ति होती है तस्मात् तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायु रग्न ही सारे आते हैं वर्णन तो वहां आकाश संभूत आकाश भी उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न हुआ है तो अनित्य हुआ और उसका अणु भी है यानी कि आकाश का अणु जैसे अन्य पदार्थों की हम इकाई देखते हैं कि पार्थिव अणु क्या है ये पृथ्वी की इकाई तो आकाश का अणु क्या है ये, आकाश की इकाई आकाश का खंड कह लो अब वैसे व्यवहार में आकाश का खंड आकाश का टुकड़ा कहने में नहीं आता हम पृथ्वी का टुकड़ा बोल देंगे हर जल का टुकड़ा एक बूंद ले ली वो ले लेंगे लेकिन आकाश का बोलने में आता है कि लेकिन आकाश का भी टुकड़ा है अणु है खंड है उसका तो इस तरह से यहां कहा कि आकाश से शब्द तन्मात्रम आकाश से अणु हो शब्द तन्मात्रम सूक्ष्म विषय ये इसका सूक्ष्म विषय हो गया अब और आगे बढ़े आगे का मतलब पीछे को यहां सूक्ष्मता में आगे बढ़े वैसे मूल कारण को पर मूल कारण की ओर जा रहे हैं पीछे को हट रहे हैं तो तनमात्र को इन्होंने सूक्ष्म विषय कहा और पांच भागों में बांटा उसको लेकिन अब इन तनमात्रों का भी सूक्ष्म विषय वो क्या है तेषाम अहंकार है तो तेषाम से किसको लेंगे तन्मात्राणाम ये अहंकार हो गया और ये अहंकार वह नहीं है जिसको हम कहते हैं इस व्यक्ति को बड़ा अहंकार है वो एक मानसिक स्थिति है वो गर्व है दर्प है वो नहीं है ये घमंड है ये लेकिन ये क्या है अहंकार ये प्राकृतिक तत्व है ये अणअो अन, से बना है सत्वर से बना हुआ है ये तो ये वो अहंकार है तो तेषाम अहंकार हां हाँ, ये उसका सूक्ष्म विषय हो गया सूक्ष्म विषय और अश्पी अहंकार से अहंकार से लिंग मात्र सूक्ष्मो विषयः अब यहां इन्होंने सूक्ष्म विषय को बोला और अब तक नहीं बोला ऐसा क्यों पीछे बीच में गायब कर गया नहीं सर्वत्र और फिर यहां बोला तो यहां बोला कार था, यहां अंत हो गया है अब तो उपक्रम और उपसंघार ये ऋषियों की शैली होती है एक जैसा रखते हैं एक और ये कहकर के ये भी कह रहे हैं कि बीच वालों में जोड़ लेना बीच वालों में जोड़ लेना तो अस्यापी लिंगमात्र सूक्ष्म विषय अब यहां प्रश्न उठेगा कि लिंगमात्र लिंग क्या है ये महत्तत्व? तो महत्तत्व अंतिम तो नहीं है जैसे मैंने कहा अभी कि अंत में इन्होंने फिर जोड़ दिया सूक्ष्म विषय शब्द तो ये अंत कहां है अंत तो मूल प्रकृति में जाकर के होगा लेकिन ये अंत है किसका अंत है कार्य जगत का कार्य जगत की समाप्ति यहां आकर के हो जाती है यानी प्रथम कार्य जगत है ये ये मूल प्रकृति का प्रथम कार्य है क्या लिंग इसी को तत्व कहते हैं इसलिए यहां पर सूक्ष्म विषय शब्द जोड़ा है अश्पी लिंग मात्र सूक्ष्मो विषयः। ऋषियों के एक एक शब्द जो है ना बहुत रहस्यपूर्ण होते हैं और निरर्थक अनर्थक तो कहीं कहते ही नहीं वो और सार्थक कहते हैं तो अर्थ क्या क्या है बस उसी को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं अब आगे कहा अंत में कि अलिंगम सूक्ष्म विषयः अब लिंग मात्र है मात्र लिंग मा, मात्र शब्द क्यों जोड़ते हैं इसमें नहीं? लिंग मात्र मात्र मतलब एक नहीं ऐसा है ना कि कार्य जगत यहाँ से प्रारंभ तो हो गया प्रकट मात्र और शुरुआत हाँ प्रकट हुआ है ये यहाँ से प्रारंभ हुआ है व्यक्त अवस्था आ रही है धीरे धीरे हमारे लिए तो अव्यक्त है, है वो हमारी व्यक्तता कहा से प्रारंभ होती है स्थूल भूतों में भी सब में नहीं आकाश में नहीं हो पाती हैं वायु को भी हम केवल त्वचा के माध्यम से तो ठीक है जान लेते हैं लेकिन अग्नि से ज्यादा स्पष्ट होने लगता है फिर अग्नि जल और पृथ्वी तीन का ही बोध में अधिक होता है वायु का उससे कम आकाश का तो कोई व्यवहार में आता ही नहीं तो इस तरह से यहां लिंग मात्र शब्द इसको बोल दिया है नहीं केवल लिंग मात्र यहां से प्रकटीकरण प्रारंभ हुआ है और लिंग मात्र से अपनी अलिंगम अब उसको अलिंग कहा अलिंग इसलिए है कि उसको जानने का कोई माध्यम नहीं है जिसको जाना न जा सके वो अलिंग है और मूल अवस्था होने के कारण से भी क्योंकि वो सदा ऐसी ही है वो तो अलिंगम सूक्ष्म विषयः तो लिंग मात्र का भी अलिंग अर्थात मूल प्रकृति ये सूक्ष्म विषय है अब यहां पर आकर के जब ये व्यास जी ने अपने वाक्य को पूरा किया तो तुरंत ही पूर्व पक्षी ने शंका उठाई कि आपने यहां आकर के सूक्ष्म विषय की समाप्ति क्यों कर दी क्योंकि सूत्र भी यही कह रहा है कि अलिंग पर्यसान अलिंग पर जाकर के समाप्ति तो उसी के अनुसार अर्थ कर रहे हैं व्यास तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अलिंग से परे भी सूक्ष्म विषय है और वो सूक्ष्म विषय कौन सा है क्या कह सकता है पूर्व पक्षी आत्मा आत्मा सूक्ष्म विषय है अलिंग से परे अब जब आत्म सूक्ष्म विषय है तो आपने कैसे कह दिया कि अलिंग ही सूक्ष्म विषय है तो उत्तर दे रहे हैं न च नम अस्ति अलिंग से परे सूक्ष्म नहीं शंका आगे उठा रहे हैं ठीक है यहां तो इतना ही कहा है कि अलिंगात परम सूक्ष्मम न अस्थि पहले स्पष्ट किया उसको जब इतना स्पष्ट कर दिया है तब शंका उठेगी कि आपने यहां नकार क्यों बोल दिया नहीं क्यों बोल दिया ननु अस्थि पुरुष सूक्ष्मी पुरुष अर्थात आत्मा आत्मा में दोनों आ जाएंगे क्योंकि सांख्य और योग जो है ये पुरुष शब्द से दोनों ले लेते हैं और इसीलिए ईश्वर कहना होता है तो विशेष लगाया पुरुष विशेष और दोनों क्यों है कि पुरुष एत पुरुष दोनों में घट जाता है तो ननु अस्थि पुरुष सूक्ष्म पुरुष है तो सूक्ष्म कहा सत्यम सत्यम कहा पहले जैसे वहां नहीं गीता में आता है कि वो अर्जुन प्रश्न करता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलव दृढ़ तो क्या कहते हैं आगे वो असंशयम संशय नहीं है मुझे भी इसमें मुझे भी संशय नहीं है मैं ऐसा ही मानता हूं जैसा तू मानता है वही यहां कह रहे हैं कि सत्यम ठीक है तुम्हारा कहना हम भी यही मानते हैं कि पुरुष अलिंग से भी अधिक सूक्ष्म है लेकिन क्या अंतर है अब दोनों में यथा लिंगात परम अलिंगस्य से जैसे लिंग से परे अलिंग की सूक्ष्मता है अलिंग का सूक्ष्म है न चाहम पुरुष से क्या अर्थ हुआ इसका मतलब लिंग का जो सूक्ष्म अलिंग है, है तो सूक्ष्म लेकिन कुछ तो है ना उसमें रहेगी नहीं नहीं लेकिन पुरुष में तो वो सब नहीं यहाँ जो प्रक्रिया इन्होंने दिखाई थी कार्य कारण परम्परा की अव्यक्त थी अव्यक्त से अव्यक्त तक हम पहुंच गए तो प्रश्न ये, कार्ये कार्ये ये, ये दार्ण है प्रश्न ये दार्ण है कि अलिंग से परे सूक्ष्म पुरुष है या नहीं और ये कह रहे हैं वैसा नहीं है वैसा तो वैसा, वैसा नहीं है का मतलब क्या है वैसा, वैसा नहीं है नहीं। इन तो कार्य कारण संबंध की दृष्टि से नहीं है ये उत्तर है इनका कार्य कारण संबंध क्योंकि हम चल रहे हैं कार्य से कारण की ओर और लिंग से परे अलिंग तक पहुंचे तो लिंग क्या है लिंग क्या है कार्य अलिंग क्या है कारण ऐसे इस लिंग का कारण पुरुष नहीं लिंग का का का कह सकते हैं तो भी, नहीं अलिंग को तो पूर्व पक्षी भी नित्य मान रहा है अलिंग या नित्य न भी कहे वो क्योंकि वो उसकी सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा है ये समझ लो बस। मूल प्रकृति की सत्ता को पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि मूल प्रकृति अगर उसने मान लिया तब तो फिर ईश्वर उपादान कारण है ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, है? अगर मूल प्रकृति को पूर्व पक्षी मान ले तो मूल प्रकृति को मान लिया और मूल का अर्थ नित्य नित्य यदि मान लिया उसने तो नित्य मान लिया तो दो तत्व हो गए नहीं पुरुष और प्रकृति हो गए या दो नहीं हो गए जब दो हो गए तो फिर ये कहां से प्रश्न उठेगा कि परमात्मा से ही सब कुछ बना है उसी मान्यता वाला व्यक्ति कह रहा है ये अच्छा उसने नहीं पहले बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं पहले इस विषय को पकड़ो कि यहां जैसे तुमने कहा था कि हम अलिंग का भी ए, उसका सूक्ष्म माने परमात्मा के लिए उसका कारण माने ये अर्थ क्यों नहीं घटेगा ये अर्थ क्यों नहीं घटेगा पहले शंका करने वाले को पकड़ो वो क्या कहना चाह रहा है वो जो कहना चाह रहा है और उसकी मान्यता क्या है वो पकड़ो पहले उसकी मान्यता है कि प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं ठीक है अब प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं और इन्होंने कहा कि अलिंग का सूक्ष्म लिंग का सूक्ष्म अलिंग है इन्होंने प्रकृति बोल दिया अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि अलिंग लिंग का सूक्ष्म पुरुष है आप अलिंग क्यों बोल रहे हैं वो प्रकृति को नहीं मान रहा है ना मान रहा क्योंकि प्रकृति मानते ही नित्य मानना पड़ेगा उसको क्योंकि मूल हो गया वो नित्य मानने का अच्छा और यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो लिंग का भी अलिंग का भी मूल कारण परमात्मा को यदि कहने लगे तो फिर अलिंग को कार्य जगत मानना पड़ेगा ईश्वर से बना ईश्वर से बना तो अलिंग क्या हो गया प्रकृति क्या हो गया कार्य जगत यानी कि सत्वर स्तम परमात्मा से उत्पन्न हुए परमात्मा उनका समवायी कारण हुआ उपादान कारण हुआ और सत्वर स्तम को वो कार्य जगत मानता नहीं व्यवहार में है ही नहीं कहीं पर भी क्योंकि सांख्य में भी जहां से कार्य जगत प्रारंभ हुआ वो महत्व से प्रारंभ हुआ इसलिए वो ये कह रहा है और ऐसे इन्होंने उत्तर दिया है कि लिंग से परे अलिंग का सूक्ष्म जैसा है वैसा पुरुष का नहीं है देखे देखे। तो वैसा पुरुष का नहीं नियम अर्थ करेंगे हम ऐसा लिंग का में पुरुष को नहीं लेंगे कारण की दृष्टि से आप बोलो क्या कह रहे थे उसने ये कारण कार्य को देखते हुए प्रश्न न किया हो उसने पूछा की कि क्या, इसे तो क्या दिया सत्य हम भी मान रहे हैं लेकिन जो जो उत्तर दे रहे हैं क्योंकि क्रम चल रहा है कारण कारण कार्य कार्य की से इसीलिए उत्तर भी ऐसे दे रहे हैं कि यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रश्न को गलत समझ करके उत्तर देगा तो पूर्व पक्षी चुप बैठ जाएगा क्या वो कहेगा आपने मेरे प्रश्न को समझाई नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूं आप कुछ और उत्तर दे रहे हैं ऐसा पूर्व पक्षी आगे शंका ही नहीं कर रहा रहे, समझ रहे नहीं। और यहाँ पर वही पूर्व पक्षी है वही उत्तर देने वाला है यहाँ तो सिद्धांति तो, तो शैली से पता लगता है कि पूर्व पक्षी की क्या बात को मानकर के उत्तर दिया गया है ये उत्तर से पता लगता है इसलिए वो तुम कह रहे वो नहीं है सत्यम तो कि है हाँ, तो वो तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं जो हम चर्चा-चर्चा कर रहे हैं ये कार्य कारण की है और आप जो, जो कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं तो फिर आगे बोलेंगे क्यों फिर क्यों बोलेंगे आगे ये क्यों उत्तर देंगे वैसी सूक्ष्मता नहीं है तो इसका अर्थ पूर्व पक्षी वैसी मान रहा था तो न चाहिए बम अब जो लोग बोलते हैं बहुत से ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो ये कितना प्रबल प्रमाण है ये व्यास का ऋषि का तो और स्पष्ट किया आगे कि नहीं का कारण, कारण, ऐसा नहीं है पुरुष लिंग का मूल कारण उपादान कारण पुरुष ऐसा नहीं है किंतु अब किंतु कहकर कि ये बताना चाह रहे हैं ये कि कोई ये कहने लगे कि परमात्मा कारण ही नहीं है तो ऐसा नहीं कारण तो है ये लेकिन कैसा कारण नहीं है और कैसा है अब इसको आगे बताएंगे कि लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो नवती हेतु स्तु भवती अनवयी कारण नहीं है किसे कहते हैं अन्वय अन्वयी का शब्द का अर्थ क्या होगा अन्वय वाला अन्वयी का अर्थ हुआ अन्वय वाला जो अन्वित होता है अन्वित किसे कहते हैं शब्द से अर्थ निकाला करो जब मैं प्रश्न किया करूं तो शब्द को तोड़ करके अनवित अनुइत ऐसे अर्थ निकलता है फिर वही बात हाँ इसी शब्द का अर्थ करो अनुइत अनु माने पीछे इत का अर्थ गया हुआ हाँ। इन कत हाँ। पीछे से गया हुआ मूल कारण से कार्य में आया हुआ इन्हें पीछे से चला आ रहा है गमन उसका पीछे से आ रहा है इसे कहते हैं अन्वित और जो अन्वित हो उसे कहेंगे अनवयी जैसे वस्त्र में कौन अन्वित है धागा धागे में कौन अन्वित है रेशे तो इस तरह से ये अन्वित तो अन्वयी का अर्थ हो गया अनवय वाला और अन्वय का अर्थ क्या होगा शब्द का केवल अनवय कहे हम ये भाव बन गया पीछे से आना ये अन्वय हो गया और पीछे से आने वाली जो क्रिया कर रहा है जो कार्य कर रहा है वो अन्वयी तो अन्वयी कारण नहीं है ये अर्थात अल लिंग में महत में परमात्मा अन्वित नहीं है पुरुष अन्वित नहीं है और यहां पुरुष में भले ही जीव और ईश्वर दोनों ले लें लेकिन ये विषय ईश्वर का ही रहेगा क्योंकि अभिन्न निमित्तों के कारण जो पूर्व पक्षी है वो ईश्वर को ही मानता है जीव को तो जीव को भी उसी का अंश मानता है वो तो यहां ईश्वर ही अर्थ लेंगे तो हेतुस्तु भवती और ये उत्तर जो दे रहे हैं हेतु भवती ये उत्तर भी उसी में घट रहा है ईश्वर में वैसे जीव में घट सकता है जीव में इसलिए घटता है कि अगर ये जीवात्मा न हो तो संसार बनेगा किसके लिए छात्र न हो पढ़ने वाले तो विद्यालय किसके लिए बनेगा तो इस तरह से ले सकते हैं उसको तो हेतुस्तु भवती अर्थात तो निमित्त कारण तो वो है अतः इसलिए प्रधान सौक्ष्म निरतिशयम व्याख्यातम इस कार्य कारण परंपरा में प्रधान में अब इसको प्रधान शब्द से कहा इन्होंने को ही प्रकर्षेण अस रूपेणीय प्रधानम वो प्रधान है तो प्रधान में जो सूक्ष्मता है ये कार्य कारण के दृष्टि से निरतिशय है इसका अतिशय नहीं हो सकता इससे और पीछे नहीं हट सकते अंतिम बिंदु है ये सूक्ष्मता का इति व्याख्यातम तो इस तरह से यहां पर सूक्ष्म विषय की व्याख्या हुई अब ये सूक्ष्म विषय हम इन समाधियों में और पीछे जो चार कही है उनमें संगति कैसे लगाएंगे ये विषय कल को रखेंगे प्रणो धनी ओ।